बचपन में हम पिताजी की आज्ञा के अनुसार सब कुछ करते थे प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे हम अंग्रेजी में लिखे उनके पत्र का हिंदी में अनुवाद कर रहे थे जो लोग सिगरेट बंदी का विरोध कर रहे थे वे आजकल उसका समर्थन कर रहे हैं पेज नंबर ट्वेंटी जब मैं वापस आया उस समय नौकर ने कमरा साफ किया था जब मैं स्कूल पहुंचा उसी समय क्लास शुरू हुई थी अंबेडकर ने जीवन भर समस्याओं को झेला था फिर भी कभी विचलित नहीं हुए उस समय तक वह लड़की गांव के बाहर नहीं गई थी मुझे याद है कि उस समय दुकान का दरवाजा खुला था मजदूर बिना काम किए जमीन पर बैठे थे दफ्तर से वापस आने पर पता लगा कि चोर आया था पिछले साल सुमेश ने मोदी को पचास हजार रुपये दिए थे उसने आज लौटाए बच्चे खेलते खेलते जमीन पर गिर पड़े विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि हम ओबामा प्रशासन के फैसले से निराश हैं अनुवाद अनुसार के अनुसार आज्ञा क्लास जंगल जमीन जीवनभर झेलना ट्वीट निराश विदेश प्रवक्ता पूर्वज प्रशासन प्राचीन बचपन मंत्रालय याद विचलित विरोध समर्थन सिगरेटबंदी ग्यारह बारह है तेरह है चौदह है पंद्रह है सोलह है सत्रह अठारह अठारह उन्नीस बीस